फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलना चलाना सिद्ध होता है वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रखें और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए डट्टा जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत भक्ष आदि पदार्थों को सिद्ध करके खाएं वह दूसरा साधन उखली मोसल के समान बनाना चाहिए अब अगले मंत्र में यह विद्या कैसे ग्रहण करनी चाहिए इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ जैसे अनुखल विद्या जो भोजन आदि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है गृह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी और अन्य स्त्रियों को सिखानी भी चाहिए जहां पाक सिद्ध किए जाते हों वहां यह सब अनुखल आदि साधन स्थापन करने चाहिए क्योंकि इनके बिना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकते इसी के संबंधी और भी साधन का अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है ईश्वर उपदेश करता है कि हे विद्वानों जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से बांधता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़े को नियम में रखता है वैसे ही मंथने बांधने और चलाने की विद्या से दूध आदि वा औषधि आदि पदार्थों से मक्खन आदि पदार्थों को युक्ति के साथ सिद्ध करो उक्त उलुखल से क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सब घरों में उलूखल और मूसल का स्थापन चाहिए जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य अपने नगरों को बचाकर युद्ध करते हैं वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव आदि औषधियों को डालकर मूसल से कूटकर ऊसा आदि को दूर करके सार सार लेना चाहिए फिर वह किस लिए ग्रहण करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जब पवन सब वनस्पतियों औषधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है तभी प्राणी उनको उलूखल में स्थापन करके उनका सार से सकते और रस भी पीते हैं इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि वा पुष्टि संभव नहीं हो सकती फिर मूसल और अनुखल कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे खाने वाले घोड़े रथ आदि को वहते हैं वैसे ही मूसल और उखरि से पदार्थों को अलग-अलग करने आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं फिर वे कैसे करने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ जैसे पत्थर से मूसल और ऊखरी होते हैं वैसे ही काष्ठ लोहा पीतल चांदी सोना तथा औरों के भी किए जाते हैं उन उत्तम उलुखल मूसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों के अभिशो अर्थात रस आदि खींचने के व्यवहार करें फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखे अर्थात एक तो सवारों की दूसरी पैदलों की उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करें अच्छी शिक्षा और औषधि देकर शुद्ध बल युक्त और निरोग कर पृथ्वी पर एक चक्र राज्य नियत करें 27वें सुक्त से अग्नि और विद्वान जिस जिस गुण को कहे हैं मूसल और ऊखरी आदि साधनों को ग्रहण कर औषभ्यादि पदार्थों से संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें इस अर्थ का इस सुक्त में संपादन करने से 27वें सुक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 28वें सुक्त की संगति है यह जानना चाहिए यह पहले अष्टक के दूसरा अध्याय का 26वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाक का 28वां सुक्त समाप्त हुआ अब 29वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से न्यायधीश के गुणों का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे आलस्य के कारण मनुष्य अश्रिष्ट अर्थात कीर्ति रहित होते हैं वैसे हम लोग भी जो कभी हों तो वह न्यायाधीश हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषार्थ और गुण युक्त करे जिससे हम लोग पृथ्वी आदि राज्य और बहुत उत्तम उत्तम हाथी घोड़े गौ बैल आदि पशुओं को प्राप्त होकर उनका पालन व उनकी वृद्धि करके उनके उपकार से प्रशंसा वाले हों फिर वह विभूति युक्त सभा अध्यक्ष कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन कृपा करके जैसे न्यायाधीश अत्युत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है वैसे हम लोगों को पृथ्वी के राज्य सत्य बोलने और शिल्प विद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करने में बुद्धिमान नियुक्त कीजिए फिर वह क्या-क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में नित्य प्रयत्न करना चाहिए मनुष्यों को कैसे वीरों को ग्रहण करके शत्रु निवारण करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हम लोगों को अपनी सेना में सूर मनुष्य ही रखकर आनंदित करने चाहिए जिससे भय के मारे दुष्ट शत्रुजन जैसे निद्रा में शांत होते हैं वैसे सर्वदा हों जिससे हम लोग निष्कंटक अर्थात बेखटके चक्रवर्ती राज्य का सेवन नित्य करें फिर वह वीर कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर बैठकर गदहा जैसे रूखे और खोटे शब्द के उच्चारण से औरों की निंदा करते हुए जन को दंड दे और सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करे जो अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते हैं उनको दंड दे जिसका जो पदार्थ हो वह उसको दिलवा देवे इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरंतर करें अब अगले मंत्र में अशुद्ध वायु के निवारण का विधान किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए कि यह पवन सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करणहारा और बहुत से ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा पशु वृक्ष आदि पदार्थों के व्यवहार उनके बढ़ने ने और समस्त वाणी से व्यवहार का हेतु है फिर वह क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मन आप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार अर्थात खोटे चलन तथा जो हमारे शत्रु हैं उनको दूर कर हम लोगों के लिए सकल ऐश्वर्य दीजिए पिछले सुक्त में पदार्थ विद्या और उसके साधन कहे हैं उनके उपादान अत्यंत प्रसिद्ध करण हारे संसार के पदार्थ हैं जो कि परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं उस सुक्त में उन पदार्थों से उपकार ले सकने वाली सभा अध्यक्ष सहित सभा होती है उसके वर्ण करने से पूर्वोक्त 28वें सुक्त के अर्थ के साथ इस 29वें सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए या प्रथम अष्टक के दूसरे अध्याय का 27वां वर्ग वा प्रथम मंडल के छठे अनुवाक का 29वां सुक्त समाप्त हुआ अब 30वें सुक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से शूर वीरों के गुणों का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मनुष्य पहले कुएं को खोदकर उसके जल से खानपान और खेत बगीचे आदि स्थानों के सींचने से सुखी होते वैसे ही विद्वान लोग यथा योग्य कला यंत्रों में अग्नि को जोड़ के उसकी सहायता से कलाओं में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत कार्यों को सिद्ध करके सुखी होते हैं फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है यह अग्नि सूर्य और बिजली जिसके प्रसिद्ध रूप सैकड़ों पदार्थों की शुद्ध करता है और पकाने योग्य पदार्थों में हजारों पदार्थों को अपनी वेग से पकाता है जैसे जल नीची जगह को जाता है वैसे ही यह अग्नि ऊपर को जाता है इन अग्नि और जल को लौट पोट करने अर्थात अग्नि को नीचे जल को ऊपर स्थापन करने से वह दोनों के संग्राम से वेग आदि गुण उत्पन्न होते हैं फिर वह किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे समुद्र के मध्य में अनेक गुण रत्न और जीव जंतु और अगाध जन है वैसे ही अग्नि और जन के सकाश से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिए फिर भी उसका अगले मंत्र में प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कबूतर वेग से कबूतरी को प्राप्त होता है वैसे ही शिल्प विद्या से सिद्ध किया हुआ अग्नि अनुकूल अर्थात जैसे चाहिए वैसी गति को प्राप्त होता है मनुष्य इस विद्या को उपदेश वा श्रमण से पा सकते हैं